अन्नम भट्ट जी द्वारा विरचित तर्क संग्रह ग्रंथ के लक्षण ग्रंथ का विचार हमलोग कर रहे हैं द्रव्य लक्षण प्रकरण में आठ द्रव्यों का लक्षण जो बताया गया तर्क संग्रह में उस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं नवम द्रव्य हैं मन मन की चर्चा होनी है मन के लक्षण की तो मन के विषय मन का लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं कि सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन तच्च प्रत्यात्मी अनत प्रत्या परमाणु रूप नित्यंच तो सुखाद्युपलब्धि साधन मिंद्रिय मन इसका पदच्छेद करेंगे तो कितने पद निकलेंगे एक ही पद है पूरा और हाँ। तो तीन पद है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम और मन सुखादि उपलब्धि में सुखाद्य उप, उपलब्धि साधनम यहाँ तक एक पद है ना लेकिन इसमें कई एक समास हैं सुखादि इसमें एक समास है बहुरी समास सुखम आदि ये शाम ते सुखादय ये सुखादि का मतलब है सुख है आदि में जिनके उन्हें कहा जाएगा सुखादि पदार्थ और सुखादी नाम उपलब्धि सुखादी उपलब्धि उपलब्धि कहते ज्ञान को तो सुखादी पदार्थों का जो ज्ञान वो हो गया सुखादी उपलब्धि सुखादी उपलब्धि शब्द का अर्थ निकलेगा सुखादी पदार्थों का ज्ञान और फिर साधन शब्द के साथ भी ष्टी तत्पुरुष समास है सुखादि उपलब्धे है साधनम इति सुखादि उपलब्धि साधनम का अर्थ निकलेगा सुखादि पदार्थों के ज्ञान का साधन इस साधन के साथ तो जोड़ दो और इंद्रिय के साथ भी तो जोड़ दो तो होगा उपलब्धि साधनत्वम साधनत्वे सति इंद्रियत्वम इंद्रिव मनस मनसो लक्षण उपलब्धि साधनत्वे सति कहो या साधन विशिष्टम इंद्रियत्वम ऐसा कहो एक अर्थ निकलता सुखादपलब्धि उपलब्धि तो विशिष्ट विशिष्ट इंद्रियत्व मन मनस लक्षणम का अर्थ है कि सुखादि पदार्थों के ज्ञान का जो साधन है और इंद्रिय है उसे मन कहते हैं खाली इंद्रियत्व मनस लक्षणम इतना ही लक्षण करते यदि सुखादि उपलब्धि साधन ये विशेषण न जोड़ देते इंद्रियत्व मन लक्षणम इतना लक्षण करने से ये लक्षण अतिव्याप्ति नामक दोष से युक्त हो जाता अतिव्याप्ति कब होती है हा लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी जाए तो अतिव्याप्ति तो लक्ष्य कौन है मन और अलक्ष्य है मन को छोड़कर के बाकी सब पदार्थ तो चक्षुरादि अलक्ष्य है नक्षरादि का लक्षण नहीं किया जा रहा है लक्षण करेंगे इंद्रियत्व इस धर्म का धर्म को ही लक्षण मानेंगे यदि तो इंद्रियत्व धर्म जैसे मन में रहता है ऐसे इंद्रियत्व धर्म चक्षु में भी रहता है घृण में भी रहता है स्रोत्र में भी रहता है त्वक में भी रहता है रसन में भी रहता है ये भी इंद्रिया है ना? ये बाह्य इंद्रिया है तो इनमें भी ये लक्षण रहेगा ये धर्म रहेगा इंद्रियत्व तो लक्ष्यभूत मन में रहता हुआ अलक्ष्य चक्षरादि में इंद्रियत्व रहने से अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा ये तो इसे लक्षण नहीं कहा जाएगा फिर वही धर्म लक्षण कहलाता है जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन तीन दोषों में से एक भी दोष न हो ऐसा धर्म लक्षण कहलाता है तो यहाँ इंद्रियत्वम इतना ही लक्षण होगा तो यह लक्षण चक्षुरादि में भी रहने से हो जाएगा अतिव्याप्ति दोष से दूषित तो, तो अलक्षण हो जाएगा लक्षण नहीं होगा इसलिए दिया सुखादि उपलब्धि साधनत्वम तो चक्षरादि में इंद्रियत्व तो, तो है लेकिन सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो नहीं है सुखादि उपलब्धि में सुखादि में आदि शब्द से दुख को इच्छा को राग द्वेष आदि को लेना वो मन से जाने जाता है मानस प्रत्यक्ष होता है उनका जो आत्मा के गुण है ना सुख दुख इच्छा राग द्वेष ये मन से प्रत्यक्ष होता है ने मनोग्राह्य कहा गया है उनको इनका मानस प्रत्यक्ष है किनके तार्किकों के मत में सुखादि का ज्ञान चक्षु से नहीं होगा बाह्य इंद्रियों में से किसी से नहीं होगा तो सुखादि उपलब्धि साधनत्व चक्षरादि बाह्य इंद्रियों में से किसी में भी नहीं है और मन में सुखादि उपलब्धि साधनत्व है और इंद्रियत्व तो भी है इसलिए ये सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो विशेषण जोड़ने से चौकसुरादि में इंद्रियत्व तो ये जो अकेला इंद्रियत्व तो धर्म रह रहा था अब वो खाली इंद्रियत्व तो नहीं सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो विशिष्ट इंद्रियत्व तो होना चाहिए ये विशेषण बन गया ना सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो। और विशिष्ट का अभाव माना जाता है तीन प्रकार से चक्षरादि में इंद्रियत्व तो है लेकिन सुखादि उपलब्धि साधनत्व विशिष्ट इंद्रियत्व नहीं है इंद्रियत्व होते हुए भी सुखादि उपलब्धि साधनत्व विशिष्ट इंद्रियत्व तो नहीं है क्योंकि यहाँ लक्षण तो खाली इंद्रियत्व तो नहीं है विशिष्ट इंद्रियत्व तो है विशेषण से युक्त इंद्रियत्व तो है वो विशेषण कौन है सुखादि उपलब्धि साधनत्व वो रहना चाहिए वो नहीं है किसमें चक्षरादि में क्योंकि वे वहाँ इंद्रिय इसमें विशिष्ट में होता होता है एक विशेषण एक विशेष्य और दोनों का संबंध मिल कर के बन जाता है विशिष्ट पदार्थ तो विशे यहाँ विशेषण है सुखादि उपलब्धि साधनत्व विशेष्य हैं इंद्रियत्व इन दोनों का संबंध है वैशिष्ट संबंध विशेषण विशेष्य भाव संबंध तो विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है विशेषण ना हो विशेष्य मात्र रहे तो भी विशेष्य के रहने पर भी विशेषण यदि नहीं है तो विशिष्ट का अभाव ही कहा जाता है वो अभाव है विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव विशेषण के अभाव से प्रयुक्त विशिष्टाभाव और कहीं विशेषण रहेगा और विशेष नहीं होगा तो भी माना जाता है विशिष्ट का अभाव जैसे मनस संयोग हुए बिना सुखादि का ज्ञान नहीं होता सुखादि के ज्ञान के लिए जैसे मन की आवश्यकता है ऐसे मनस संयोग की भी आवश्यकता है ना तो मनस संयोग में सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो है विशेषण लेकिन विशेष जो इंद्रियत्व तो है वो नहीं है किसमें आत्म संयोग में इन, वो आत्म संयोग तो इंद्रिय में से कोई इंद्रिय विशेष नहीं है ना, इसलिए उसमें इंद्रियत्व तो, धर्म तो इंद्रिय में रहेगा आत्म संयोग को इंद्रिय नहीं कहा जाएगा वो तो संबंध है संयोग गुण है वो आत्मनस संयोग चौबीस गुणों में से एक संयोग गुण माना गया है ना और इन, इंद्रिया तो द्रव्य है जितनी इंद्रिया है ना वो सब द्रव्य है गुण नहीं चक्षु इंद्रिया है तेज नाम का द्रव्य घ्राण इंद्रिय है पृथ्वी नाम का द्रव्य रसन इंद्रिय है जल नाम का द्रव्य त्व तो इंद्रिय हैं वायु नाम का द्रव्य स्रोत इंद्रिय है आकाश नाम का द्रव्य और मन तो स्वयं एक नौ द्रव्य में से एक द्रव्य है ही है वो भी इंद्रिय है मन नाम का इंद्रिय है इंद्रिय अंतकरण उसे कहा जाता है ना इंद्रियों को करण कहा जाता है इंद्रिय का एक पर्यावाचक शब्द है करण तो दो प्रकार के करण हैं एक बाह्य करण और अंतकरण अंतर इंद्रिय कहा जाता है मन को और बाह्य करण कहा जाता है यानी बाह्य इंद्रिय कहा जाता है यदि मन इंद्रिय न होता तो चक्षरादि को खाली इंद्रिय ही कहते उनका बाह्य विशेषण क्यों जोड़ देते चक्षुरादि को बाह्य इंद्रिय कहा जाता है तो बाह्य इंद्रिया का मतलब ये बाह्य विशेषण जो इंद्रिय का जोड़ा जा रहा है उसका कोई ना कोई व्यावर्त होना चाहिए ना उसका व्यावर्त है मन मन भी इंद्रिय है और मन से अलग इन पांचों को दिखाने के लिए इंद्रिय के साथ बाह्य शब्द जोड़ दो तो बाह्य इंद्रिय पांच और इंद्रिया छ केवल इंद्रिय कितनी है और आ, एक है अंतकरण यानी अंतर इंद्रिये। और पाँच है बाह्य इंद्रिय इंद्रिय के शुरू में दो भेद बाह्य अंत बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय के फिर अवान्तर पाँच भेद चक्षुरादि तो मन भी इंद्रिय हैं तो ये जो है आत्म मनस संयोग इसमें सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो हैं लेकिन इंद्रियत्व तो नहीं है इंद्रियत्व तो न होने से विशेष नहीं रहा विशेषण तो रहा किसमें आत्ममनस संयोग में विशेष विशेषण हैं विशेष्य नहीं है तो भी विशिष्ट का अभाव माना जाएगा वो हो जाएगा विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ये कहा जाता है न कि विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है तीन प्रकार में से अभी तक दो प्रकार बता दिए पहला है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव उसका उदाहरण है चक्षुरादि इंद्रियों में इंद्रियत्व रूप विशेष्य तो है लेकिन सुखादि उपलब्धि साधनत्व रूप विशेषण न होने से विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव का उदाहरण हुआ चक्षरादि और विशेषण है विशेष्य नहीं है तो भी विशिष्ट का अभाव वो विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव माना जाता है उसका उदाहरण है आत्ममनस संयोग आत्मनस संयोग में सुखादि उपलब्धि साधन रूप विशेषण तो रहता है लेकिन इंद्रियत्व तो नहीं रहता इंद्रियत्व तो का अभाव है तो इंद्रियत्व तो का अभाव होने से इसे कहा जाएगा इंद्रियत्व रूप विशेषाभाव से प्रयुक्त विशिष्टा भाव आत्मनस संयोग में है तो ये दो प्रकार हो गए तीसरा प्रकार है उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव उभय अभाव प्रयुक्त उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव तो कहीं विशेषण और विशेष्य दोनों भी ना हो तो माना जाएगा वहां उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव दो में से एक ना हो तब भी विशिष्ट का भाव और दोनों भी ना हो तब भी विशिष्ट का भाव ही माना जाएगा ना तो जब विशेषण और विशेष्य दोनों भी नहीं हैं जहाँ पर वहां जो विशिष्ट का अभाव होगा वह उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव कहलाएगा उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव इसका उदाहरण है जहाँ पर सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो भी नहीं है इंद्रियत्व तो भी नहीं है ऐसा वो है घटादि, घटादि घट आदि पदार्थ सुखादि उपलब्धि के साधन भी नहीं है उनमें सुखादि उपलब्धि साधनत्व तो भी नहीं है और इंद्रियत्व तो भी नहीं है तो उभया उभय का अभाव है उसे कहा जाएगा उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव तो इस प्रकार ये विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार का होगा विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव पहला दूसरा विशेषाभाव से प्रयुक्त विशिष्टाभाव और तीसरा उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव तो यहाँ विषय विशेष विशे लक्षण जो किया है वो लक्षण है सुखादि उपलब्धि साधनत्व विशिष्ट इंद्रियत्व ये लक्षण है और ये लक्षण मन में घटेगा मन में इंद्रियत्व भी है सुखादि उपलब्धि साधनत्व भी है यानी विशेषण भी है विशेष्य भी है दोनों रहने से विशिष्ट रहेगा विशिष्ट कहाँ रहेगा जहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों भी रहते हैं जिस पदार्थ में वहाँ विशिष्ट का अभाव नहीं अपितु भाव माना जाएगा विशिष्ट का भाव है वहाँ ये कहा जाएगा तो ये कहते हैं सुखादि उपलब्धि साधन विशिष्ट साधनत्व विशिष्ट इंद्रियम मन स पहले वाक्य से मन का लक्षण हुआ अब इस लक्षण से लक्षित मन के विषय में बताते हैं कि मन की संख्या कितनी है तो प्रत्यात्मनीय तत्वात् अनंतम नित्यंच नित्यंज अन ये तो तत् वो मन शब्द मन का परामर्शक है तो मन जो है प्रत्यात्मनीयत है तो प्रत्यात्मनिय तो अनंतम अनंत है यानि असंख्य है आत्मा कितने हैं आत्माओं की गिनती नहीं है जितने शरीर उतनी आत्माएं मानी जाती हैं तो शरीर असंख्य हैं तो आत्माएं भी असंख्य हैं और जितनी आत्माएं हैं प्रत्येक आत्मा का मन भी अलग अलग है हर एक आत्मा के साथ एक एक मन नियत है निश्चित है तो प्रत्यात्मी यानी प्रत्यात्मा का अर्थ होता है हर एक आत्मा और नियत यानी निश्चित प्रत्येक आत्मा के साथ एक एक मन होता है सुखादि उप उपलब्धि प्रत्येक आत्मा को हो रही है ना उपलब्धि है ज्ञान वो आत्मा का धर्म है आत्मा प्रमाता है तार्किकों के मत में तो सुखादि उपलब्धि है सुखादि की प्रमा वो हो जाएगी आत्मा रूपी प्रमाता को तो आत्मा रूप प्रमाता में सुखादि उपलब्धि रूप प्रमीति कहो या प्रमा कहो उत्पन्न करने के लिए हरेक आत्मा में निश्चित एक एक मन है ऐसा नहीं होता कि दस दस लोगों में कॉमन एक एक मन दे दिया पार्ट टाइम पार एक एक ही मन से आप काम कर लो फिर इनको दे दो फिर उनको दे दो फिर उनको दे दो ऐसा ढाई ढाई घंटे के लिए बांट दें कि ढाई घंटे आपके पास मन रहेगा फिर मन से रहित आप रहोगे ऐसा नहीं होगा इसलिए प्रत्येक का मन हमेशा उसके साथ रहता है हर एक का अपना अपना मन इसलिए युगपत सभी को किसी को सुख तो किसी को दुख तो किसी को इच्छा तो किसी को राग का ज्ञान होता रहता है किसी को द्वेष का ज्ञान होता रहता है एक ही समय में अलग अलग आत्मा को अलग अलग विषयों का ज्ञान होता है न सुखादि का क्योंकि प्रत्येक आत्मा का मन अपना अपना अलग अलग है ऐसा इनका कहना है तार्किकों का तो प्रत्यात्मनीय तत्मीय प्रत्येक आत्मा का अलग अलग स्वतंत्र अपना अपना मन होने से क्या होगा कि आत्माएं अनेक हैं तो मन भी अनेक हो जाएंगे अनंत का अर्थ है अनेक असंख्य तत्च प्रत्येगात्मनीय तत्वात अनंतम और कैसा है तो पूर्ववर्ती जो द्रव्य हैं जो मन से पूर्ववर्ती चार द्रव्य हुए आकाश से लेकर के आत्मा तक इन्हें कहा गया विभू लेकिन मन विभू नहीं है मूर्त है ये इसका तो मूर्त द्रव्य अंत्र, में अंतर्भाव है ना मूर्त कहा जाता है क्रियावान को और विभु कहा जाता है मूर्त द्रव्य संयोगी को मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग है वह विभु और आ, ये जो है मन क्रियावान होने से मूर्त है विभु नहीं है और मूर्त मूर्त में भी दो प्रकार हैं मूर्त द्रव्य के भी दो प्रकार है नणु और यानी कारण रूप नित्य और अनित्य ऐसा लगा लगा लो कार्य कारण लिख करके नित्य अनित्य तो मूर्त द्रव्य भी दो प्रकार के हैं नित्य द्रव्य नित्य मूर्त द्रव्य और अनित्य मूर्त द्रव्य नित्य मूर्त द्रव्य है परमाणु रूप मूर्त द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु और मन इनमें से पृथ्वी जल तेज वायु नित्य भी है अनित्य भी है अनित्य हैं कार्य रूप पृथ्वी आदि और परमाणु रूप जो पृथ्वी आदि हैं वो नित्य हैं और मन भी कार्य रूप द्रव्य नहीं है अपितु तो रूप द्रव्य है परमाणु रूप होने से वो होगा निरवयव परमाणु निरवय है परमाणु उसी को कहा जाता है जो निरवय है तो मन निरवयव है उसका कोई अवयव नहीं है ये पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और मन ये नित्य मूर्त द्रव्य है रूप द्रव्य मूर्त द्रव्य है नित्य मूर्त द्रव्य है और द्वियनुकादि रूप जो द्रव्य है वे अनित्य अनित्यमूर्त द्रव्य हैं मूर्त है लेकिन अनित्य है तो ये जो है आपका मन परमाणु परमाणुरूप है रूप होने से विभू नहीं होगा न? हाँ क्रियाशील है परमाणु रूप है नहीं परमाणु तो कारण है ना तो कारण में भी क्रिया होती है परमाणुओं में भी क्रिया होती है संयोग संयोगानुकूल व्यापार परमाणुओं में भी होता है कि नहीं दो परमाणु में कर्म होता है क्रिया होता है क्रिया होती है तभी उनका संयोग होता है परमाणु द्वय का संयोग ये एक कार्य है उसका समवायिक कारण होगा परमाणु द्वय और असमवायी कारण कौन होगा तो असमवा कारण होता है परमाणु द्वय संयोग का असमवायिक कारण माना जाता है उनमें होने वाली क्रिया को परमाणु में भी जो होती है ना क्रियाएं तो जो दो परमाणु आपस में संयुक्त हो रहे हैं उनमें होने वाली क्रिया को यानि कर्म को माना जाता है उन दो परमाणुओं के संयोग रूप कार्य के प्रति असमवायिक कारण और समु कारण परमाणुओं को जो परमाणु द्वय का संयोग है वो कार्य है संयोग गुण है वो कार्य भी है गुण भी नित्य अनित्य दो प्रकार के हैं ना तो संयोग अनित्य गुण है और ये जो अनित्य गुण है संयोग परमाणु द्वय का वो कार्य रूप होने से कार्य मात्र के प्रति भावात्मक कार्य के प्रति उपादान कारण का नाम है समवायी कारण और असमवायी कारण और निमित्त कारण ऐसे तीन कारण हुआ करते हैं इनके अज्ञा का कारण का लक्षण कारण कहते हैं कार्य के पूर्व में रहने वाले को अव्यवहित पूर्वक्षण में जो विद्यमान होता है कार्य जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर उत्पत्ति से अव्यवत पूर्वक्षण में जो रहेगा उसे कहा जाएगा कार्य कारण और उस कारण के अवंतर तीन प्रकार हैं तार्किक मत में समुवायिक कारण असमुवायिक कारण निमित्त कारण ये सब मूल में ही आगे आने वाला है और उनमें से समुवायिक कारण तो द्रव्य ही बनेगा ये पहले द्रव्य सामान्य लक्षण बताते समय कहाँ का न समय कारणत्व द्रव्य सामान्य से लक्षणम और असमवा कारण कौन होगा तो समूह कारण तो कोई भी कार्य हो चाहे द्रव्यात्मक कार्य हो गुणात्मक कार्य हो या क्रियात्मक कार्य हो बनेगा अस, समूहिक कारण द्रव्य ही और असामिकारण बनते हैं गुण और कर्म इन दो में से कोई ना कोई असमूहिक कारण होता है तो ये जो है आपका परमाणु द्वय का संयोग ये गुणात्मक कार्य है संयोग चौबीस गुणों में से गुण है और वो कार्य है उसके प्रति समयी कारण बनेगा जिन दो परमाणुओं का संयोग हो रहा है वे दोनों परमाणु संयोग के माने जाएंगे समयी कारण और असमवयी कारण कौन होगा तो उन दो परमाणुओं में संयोग को उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया हुई कर्म हुआ वह कर्म संयोग के प्रति असमवा कारण बना कर्म दो परमाणुओं में हुआ कर्म अलग है और परमाणु अलग है परमाणु तो द्रव्य है और कर्म तो सात पदार्थों में से तीसरा पदार्थ है ना जिसके पांच प्रकार बताए गए थे पहले उद्देश्य ग्रंथ में कौन कौन है पांच प्रकार उत्षेपण अपक्षेपण आकुंचन गमन प्रसारण प्रसारण गमना पंचकर्माणी तो उसमें से परमाणु में जो कर्म होगा वो होगा गति रूप, गमन पास यानी इन चार को छोड़ के जो भी हो रहा है कर्म उसे गमन कहा जाता है दो परमाणु आपस में एक दूसरे के पास में आए तो उनका पास आना आने का फल हुआ संयोग दोनों का दोनों आपस में इतने पास पास में आ गए मिलकर के कि दोनों एक दूसरे से संबद्ध हो गए तो दो द्रव्य का आपस में संयोग होता संबंध होता है उसको संयोग कहते हैं तो दो परमाणु द्रव्य होने से उनका जो आपस में संयोग हुआ संबंध हुआ वो संयोग कहलाया वो संयोग कार्य है उसका समय कारण हुआ वे दो परमाणु और असमवा कारण हुआ उन दोनों में पास आनारूप जो क्रिया हुई कर्म हुआ वो असमवा कारण है और इन दो कारणों को छोड़कर के जो जो भी कारण बनेगा उसे निमित्त कारण कहा जाता है समय कारण असमयी कारण को छोड़कर के जो भी कारण होगा वह निमित्त कारण कोटि में जाता है तो मन परमाणु रूप है और जितने आत्मा हैं उतने मन हैं प्रत्येक आत्मा का एक एक मन है ऐसे मन असंख्य हैं आत्मा असंख्य होने से ये मन का लक्षण ग्रंथ हुआ और परमाणुरूप है और नित्यंच मन नित्य भी है परमाणु रूप है और नित्य है इसकी समाप्ति नहीं होती इसलिए इसे ध्वंस का अप्रतियोगी कहा जाएगा और ध्वंस से भिन्न है तो जो ध्वंस से भिन्न है ध्वंस का अप्रतियोगी है उसे नित्य कहा जाता है तो मन ध्वंस से भिन्न है ध्वंस का अप्रतियोगी है इसलिए नित्य है मन इस प्रकार ये जो द्रव्य लक्षण प्रकरण है वो यहाँ पर पूरा होता है नौ द्रव्य है ना पहला द्रव्य पृथ्वी और अंतिम द्रव्य मन तो पृथ्वी से द्रव्य पृथ्वी प्र, के लक्षण से द्रव्य लक्षण प्रकरण प्रारंभ हुआ था अंतिम द्रव्य मन का लक्षण कर दिया तो वहाँ इसका वो फिर द्रव्य लक्षण नामक अवान्तर प्रकरण जो था वो पूरा हो जाएगा लक्षण प्रकरण एक महा प्रकरण है उसमें फिर एक एक पदार्थ का लक्षण प्रकरण वो हो जाएगा अवान्तर प्रकरण एक एक पदार्थ में से पहला पदार्थ था द्रव्य उनका लक्षण ग्रंथ जितना है नौ द्रव्य का लक्षण जितने वाक्यों से बताया गया उतने वाक्यात्मक एक प्रकरण को कहा जाएगा द्रव्य लक्षण प्रकरण वो अवांतरिक प्रकरण छोटा सा हो जाएगा और महाप्रकरण है लक्षण प्रकरण वो तो चलेगा पृथ्वी से शुरू होकर के अंतिम तक और फिर परीक्षा कहाँ आएगी क्योंकि तर्क संग्रह का जब विग्रह किया तो उसमें क्या बताया था तर्क संग्रह शब्द का विग्रह वाक्य क्या है वो तो संग, संग्रह शब्द का अर्थ होगा संक्षेपे न उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये संग्रह शब्द का अर्थ है और तर्क संग्रह का विग्रह वाक्य तर्क नाम संग्रह ये तो ष्टी तत्पुरुष समास होगा उसका अर्थ निकलेगा तर्कों का उद्देश लक्षण ग्रंथ इतना ऐसा नहीं बौरी समास है तर्कानाम संग्रहो यस्मिन ग्रंथ है स ग्रंथ तर्क संग्रह तो तर्कों का संग्रह जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को कहा जाएगा तर्क संग्रह तर्कों का उद्देश्य लक्षण परीक्षा ग्रंथ और संग्रह किसको कहेंगे तर्क किसको कहेंगे तो तर्क का अर्थ है द्रव्यादि सात पदार्थ जो प्रमा के विषय बने उसे तर्क कहते कहता है तर्कन्ते प्रमितिषय क्रियंती इति तर्क के अनुसार और जो आपका ये है संग्रह शब्द इस संग्रह शब्द का अर्थ है संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये संग, संग्रह शब्द का अर्थ है सम का है संक्षेप में और ग्रह का अर्थ है उद्देश्य लक्षण परीक्षा जिस ग्रंथ में हो ऐसा ग्रंथ तर्क संग्रह कहलाएगा। है तो संक्षेपे न उद्देश्य तो हुआ पृथ्वी जल तेज क्या नाम है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष से प्रारंभ होकर के आभाव चतुर्विध यहां तक संेपेण उदेश ग्रंथ पूरा हुआ फिर लक्षण ग्रंथ प्रारंभ हुआ तत्र गंधवती पृथ्वी से और यहाँ तत्य प्रत्या, प्रत्यात्मतवादुप निच यहाँ तक द्रव्यलक्षण पूरा हुआ बचा अवशिष्ट जो पदार्थ हैं गुण लक्षण आएगा फिर चौबीस गुणों का लक्षण करने के बाद कर्म का लक्षण ग्रंथ आएगा और फिर सामान्य विशेष समवा अभाव इनके लक्षण को बताने वाला ग्रंथ आएगा और तर्क संग्रह पूरा हो परीक्षा कहाँ आएगी परीक्षा नाम का भी तो एक अलग प्रकरण होना चाहिए था ना दो ही प्रकरण हो जाएंगे उद्देश्य और लक्षण दो ही हैं तो परीक्षा लक्षण में ही आ रही है परीक्षा भी जो लक्षण किया जा रहा है वह लक्ष्य में रहता है कि नहीं रहता है उसमें कोई अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभववादि दोष तो नहीं है इस विचार का नाम ही तो परीक्षा है परीक्षा भी लक्षण ग्रंथ के साथ ही साथ चल रही है वो विचार भी लक्षण का इस प्रकार ही द्रव्य लक्षण ग्रंथ पूरा हुआ अब गुण लक्षण प्रकरण प्रारंभ होना है लक्षण की चर्चा कल से प्रारंभ होगी थोड़ा पहले वाला भी ध्यान में रखा करो तर्क शब्द का अर्थ क्या है पदार्थों इनको तर्क क्यों कहा पदार्थों को तर्क शब्द का प्रवृत्ति निमित्त द्रव्यदि पदार्थों में क्या है ऐसे तर्क शब्द का अर्थ निकलता है जो प्रमा का विषय बने प्रमेय उसे तर्क कहते हैं तर्कन्ते प्रमिति विषय क्रियंत इति तर्कः जो प्रमिति का विषय बने उसे तर्क कहा जाता है हाँ जो प्रमा का विषय बने वह तर्क है अब प्रमा का विषय कौन बनेगा यही सात पदार्थ तो सात पदार्थों में तर्क शब्द का प्रवृत्ति निमित्त माना जाएगा प्रमि विषयत्व जिसमें जिसमें प्रमि विषयत्व तो रहेगा उसमें उस उसको उसको तर्क कहा जाएगा उसको उसको कहेंगे तर्क मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मनुष्यत्व जिसमें जिसमें रहेगा उसको मनुष्य कहा जाएगा हाँ तो मनुष्य तो धर्म है मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जैसे ऐसे तर्क शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जिन जिन पदार्थों में दिखेगा प्रमिति विषयत्व रूप उस उस पदा, उन-उन पदार्थों को कहा जाएगा तर्क ये सातों पदार्थों में प्रमिति विषयत्व तो है इसलिए सातों पदार्थों को कहा जाता है तर्क शब्द से द्रव्यादि सातों को